माँ की बातें श्रीमती सैल बाला चौधरी बसीरहाट एक दिन मेरी माँ और मैं माँ का दर्शन करने जा रही थी सुधीरा दीदी माँ का दर्शन करके लौट रही थी रास्ते में उनके साथ हमारी भेंट हुई माँ के पास सुधीरा दीदी की चर्चा करने पर माँ ने कहा यह भी एक लड़की है उसने शादी नहीं की कैसे अपने बलबूते पर रहती है गाड़ी में अकेली चढ़कर घूमती है और एक दिन मेरी माँ और मैं माँ के घर जाकर उन्हें प्रणाम कर बोली माँ बहुत देर से आने की कोशिश कर रही थी लेकिन गाड़ी के कारण आने में देर हुई माँ ने कहा ठाकुर दर्शन करने आओगी तो कोचवान को क्यों पैसा खिलाओगी पैदल चलकर आना मेरी माँ और मैं एक दिन दोपहर में माँ का दर्शन करने गई गोलाब माँ हम लोगों को असमय आया देख नाराज हुई वे बोली या तो माँ का दर्शन करना नहीं है माँ को विरक्त करना हुआ इस समय सब लोगों का भोजन तैयार हो गया है यदि आना हो तो सवेरे खबर भिजवानी चाहिए इस समय तुम लोगों को बिना खिलाए वे लोग कैसे खाएंगे गोलाब माँ ने माँ से भी कहा तुम्हारा तो ऐसा स्वभाव हो गया है जो भी माँ कहकर आएगा बस पैर बढ़ा दोगी माँ कहा क्या करूँ गोलाब मां कहकर आने पर मैं रुक नहीं पाती अपनी मां के साथ मैं जब भी श्री मां का दर्शन करने जाती तो मेरी मां को घर का काम निपटाकर जाते जाते रोज ही देर हो जाती श्री मां के घर जाने के पहले ही डर लगता कहीं गोलाप मां सामने न दिख जाए देर करके आने से वे नाराज होती एक दिन श्री मां ने उनसे कहा क्या करोगी जी वे लोग सब कुछ निपटा कर ही तो आएंगे माँ को प्रणाम कर हम लोग विदा ले रही थी तो माँ ने कहा ऐसी ही जाओगी हम लोगों ने कहा घर पर भात बना रखा है आपका दर्शन करके चली जाएंगी श्री माँ की इच्छा हम लोगों को प्रसाद खिलाने की थी आखिर में वे बोली अच्छा बेटी फिर आना नहीं तो गोलाब फिर नाराज़ होंगी नारियल के होल में माँ ने हम लोगों को थोड़ा अन्न प्रसाद दिया उसे लेकर हम लोग घर लौटे। लो श्री माँ के चरणों में फूल चढ़ाने की इच्छा लेकर एक दिन मेरी माँ और मैं फूल बिल्ल पत्र और तुलसी लेकर माँ के घर पहुंची गुलाब माँ तो हम लोगों को देखते ही क्रोधित हो उठी हम लोग चुपचाप खड़े रहे बाद में मैंने माँ से कहा माँ आपके चरणों में चढ़ाने के लिए ये फूल लाई हूँ माँ ने कहा दो मैंने कहा माँ पानी कहाँ पाऊंगी माँ बोली यह है ले लो पानी लेकर सामान्य ढंग से माँ के श्री चरणों में थोड़ा छिड़ककर फूल बिल्ल पत्र इत्यादि चढ़ाने जा रही थी कि माँ ने कहा तुलसी बिल्ल पत्र मत चढ़ाओ केवल फूल चढ़ाओ केवल फूलों से उनके चरणों की पूजा करके प्रणाम करने के बाद मैंने पूछा माँ यह फूल क्या करूंगी? माँ ने कहा लेती जाओ किसी भक्त के द्वारा मैंने अपने पहले ही की हरिनाम जब की एक माला और एक नई रुद्राक्ष की माला माँ के पास भिजवाई थी माँ ने नई माला पर अपने हाथ से जप किया था पुरानी माला के संबंध में माँ ने कहा वह तो पुरानी माला है लेकिन भक्त के कहने पर माँ ने इस पर भी जप कर दिया था बाद में मैं जब माँ के पास गई तो पूछा रुद्राक्ष की माला पर क्या मंत्र जप करोगी माँ ने बता दिया मैंने पूछा हरि नाम की माला से भी क्या यही मंत्र जप करोगी माँ ने कहा वह तो हरिनाम की माला है हरिनाम की माला जपने में अधिक समय लगता है माँ ने रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र जपने को कहा था हरिनाम की माला से उस मंत्र के जपने से जप जल्दी होगा यह सोचकर मैंने माँ से फिर से हरिनाम की माला जपने की बात पूछी माँ मेरे अंतर की बात जानकर बोली वैसा ही करो जल्दी होगा माँ को लाल किनारे की साड़ी देने के लिए संझिली दीदी ने एक रात स्वप्न देखा इसलिए वे एक लाल किनारे की साड़ी खरीद कर माँ के घर गई मैं भी उनके साथ गई संझली दीदी ने माँ को प्रणाम कर स्वप्न की बात सुनाई और साड़ी को माँ के चरणों में रखा माँ ने थोड़ा हंसकर साड़ी हाथ में ले लिया और पहन लिया थोड़ी ही देर बाद साड़ी उतार कर बोली कैसे पहनू बेटी लोग कहेंगे परमहंस देव की पत्नी लाल किनारे की साड़ी पहनी है रहने दो जब लाई हो तो यही साड़ी पहनकर नहाने जाऊंगी माँ जल्दी ही उड़ीसा जाएंगी यह जानकर हम लोग उस दिन लौट आई